इसमें दिया दोष दिया होने होने के के पर भी के बाद भी भी बाद को को संपूर्ण त्याग नहीं करोगे तो, भी तो से होगा कर्म दिया उसके ऊपर फिर है परम अस्तु यथेष्टाचारण हो जाए तो क्या पति है क्या दोष है ये शंका कण पर तदनिष्टत्व प्रतिपादन परम यथेष्टाचारण अनिष्ट है उसका प्रतिपादन किया गया है सदस्यों के द्वारा उनके वचन को उदाहरण देते है बुद्धा द्वैत सत्य यथे यदि यदि शुनाव शुचिभक्षणेदिक्ष बुद्धावैत सतत् अद्वैत सतत्व अद्वैत सतत्व अद्वैत के वास्तवस्वरूप अद्वैत सतत्व ये न अद्वैत के स्वरूप को जिसने साक्षात्कार कर लिया बुद्ध ये बुध अवगमन धातु से निष्ठा कर दिया बुद्ध धातु से निष्ठा बुद्ध बन जाएगा दो दो जलाम जस जसी अद्वैत स्वरूप को जिसने साक्षात्कार कर लिया यदि यथेष्टाचरण उसको यदि उसका यथेष्टाचारण होगा तो असुचि भक्षण असुचि भक्षण भी कर सकता है यथेष्टाचारण होने पर तो सुनाम तत्व दुशा व को भेद तो असुची भक्षण आदि करेगा तो सुना कुत, कुकुर और कुत्ता उनका और तत्वज्ञानी क्या फिर भेद क्या है यथेष्टाचारण करेगा सूची आदि भक्षण करेगा तो कुत्ता और तत्व ज्ञानी क्या भेद रहा मतलब बराबर हो गई ब्रह्मा तस्य यथेष्टा चरणं क्षण तथा शुना तत्व न कॉपे सैदी बुद्ध अद्वैत साक्षा बुद्ध अद्वैत सतत्व ये नुद्धाद्वैत सतत्व तत्वज्ञानी है तस् यथेष्टाचरण यदि सैद तत्वज्ञानी यदि यथेष्टाचरण करे अपन इच्छा से कर्म शास्त्र का उल्लंघन करेगे जो मनमानी करे तभी अशुचिभक्षण आदि कमी स्याद अशुचि भक्षण आदि कुछ न कुछ, ना कुछ ना करेगा ऐसा करे तो क्या होगा तथा शूनाम तत्व दिशा च न कोष विशेष भेद का विशेष कोई विशेष नहीं रहा बराबर हो गया तब तो ज्ञानी और कुत्ता के बराबर हो गया ये आपत्ति है, है थुँत्त्त। अभी शंका करने वाले कथा ठीक है वेद नहीं तो क्या हो गया इसे क्या अनिष्ट क्या है एता बता एता बता कितम इत्या संख्या सो उपहासम इसके द्वारा वो भेद असुचि भक्शी कहा इसमें अनिष्ट क्या आदन किया गया इसे शंका करने पर उपहास के साथ उत्तर देते है उपहास ने सहित सो उपहासन किसूत्र समास होगा हाँ ये कौन कर्मधारा तत्पुरुष है, है द्वन्त तो है क्या है या बहुबरी है बहुबरी है याद रखना बहुब्री बोधापुरा मनो दोष मात्रा कृष्ण से थाधुना अशेष लोक निन्दचे बोधवैभव पुरा, मन होने के पहले मन दोष रहता है काम क्रधादि रहता है तो उसे क्लेश को प्राप्त करता है ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है चिंतन करता है मन निध्यासन करना चाहता है मनोदोष मान में विषय चिंतन इधर उधर मन जाता है काम क्रोधादि दोष के कारण कष्ट को प्राप्त करता है क्लेश को प्राप्त करता है बोध के पहले तो मनोदोष मात्रा तो कष्ट को प्राप्त करते हो अथो अधान हो गया अभी क्या है वही मनोदोषा काम कामादि का त्याग नहीं करोगे मनोदोष क्लेश तो रहा अशेष लोक निंदा चो और सब लोकनिंदा निंदा करेंगे अब ज्ञान हो गया देखो कैसे अभी कर रहा है पहले कैसे साधना करता था अभी क्या क्या करने लगा तो क्या कहेंगे करें करेंगे नहीं से करेंगे पहले तो केवल मनोमात्र क्लेश था अभी लोक निंदा भी है मनो मात्र में क्लेश है मनो क्लेश लोक निंदा भी है यही फल हुआ ज्ञान का ये उपहास के साथ कहते हैं बोधादितिव ज्ञानो तो दया तो प्राग काम क्रोधादी चित्त क्लेशो भूत तत्व ज्ञान उदय के पहले तत्व ज्ञान उत्पत्ति के पहले साधक अवस्था में काम क्रोधादि चित्त दोष के द्वारा तुमको क्लेश हुआ था होता था अभी क्या है इधानी तो इधानी तो सर्वलोक निंदा सहस्व क्लेश द्वैगुण्यम भाव है अभी सर्वलोक निंदा सहस्व ये भी सह करो सब लोग निंदा करेंगे ये भी सह करो तो क्लेस दुण्यम क्लेश द्वैगुण्य दो गुण हो गया ये भाव अभिप्राय है ओम माता कृष्ण किं कर्तव्य आह तो करना क्या चाहिए ऐसा कर्म से उत्तर देते हैं सर्वधी विडरातुलल्यक्षी भर्वोष सगा लोक पूज्य स्वत भगवान तत्वी बीट बरादी तुल्य तो माँ कांक्षी ही भोजन करने खाने वाला जो बराह स्वर है भीड़ बराहि तुल्य उसके बराबर माँ कांक्षी ऐसे बराबर होना इच्छा नहीं करो यदि यथेष्टाचरण करेगा उल्लंघन करेगा शास्त्र अशुच भक्षण कुछ करेगा तो उसके बराबर हो गया तुल्य तु की इच्छा नहीं करो अब तत्त्वज्ञानी हो तो फिर क्या करना चाहिए सर्वधी सर्वधि संत्याघात सर्वेशा दो नाम संत्याघात बुद्धि के दोष जितने हैं काम क्रोध आदि सब को पूरा त्याग कर देने से लोके ही देववत पूजस्व लोक आपकी पूजा करेंगे देवता की जैसे पूजा करते है ऐसे पूज्यस्व पूज्य होती सर्वोत्कर्ष हेतु ज्ञान वन तम काम आदि त्याग सर्वाधम मा का के उत्कर्ष का हेतु है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है सबके उत्कर्ष का हेतु ज्ञान ऐसे ज्ञान वान तुम काम आदि त्याग असक्त होकर के असमर्थ होकर के सबसे अधिक बराधि उसके समता की इच्छा नहीं करो सर्वाधम बीर बराधि समता की इच्छा माँ कांखी नहीं करो किन्तु किन्तु का सर्वज पूज्य स्वे का सकल मनोदोष मन मनो का जितने दोष है काम क्र धादी है सब को हान के त्याग से लुट कर दो हान बन जाएगा वहा त्याग धातु है लुट हो जाएगा लुट के युवर को हान बन जायेगा त्याग मनोदोष हानिना सकल मनोदोष के त्याग ऐसी सर्वजनी देववत पूजस्व पूज्य हो यही करना चाहिए लोके पूज्यस्व तो तो बुद्धि के दोष काम क्रोध आदि है वो सबको त्याग करना चाहिए कैसे त्याग करेंगे त्याग का उपाय कहते हैं काम्यादि दोष है। दोष त्याग काम्यादिदोषदृष्टयाद काग हेतव प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रु तुखी भव काम हेतव काम्यादोषदृष्टिया मोक्षशास्त्रु प्रसिद्धा तुखी भाव काम काम काम्य काम्यादिदोषदृष्ट्याया काम्य काम काका विषय उसमें दोष दृष्टि करना काम करना का विषय काम्य हो गया और देश का विषय देश होगा राग का विषय जो रज्यमान है जितने सब है विषय उसमें दोष दृष्टि करके काम आदि त्याग हेतु तो काम त्याग का हेतु है दोष दृष्टि करने से ही इच्छा का अभाव त्याग होता है सर्वत्र विषय में दोष है दोष विचार नहीं करने से शोभन बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है मिल जाए ये भावना होती है और दोष विचार करेंगे दोष उसमें दिखेगा दोष दृष्टि विचार करने पर दोष दिखेगा विचार नहीं करने पर अच्छा दिखता है जिसका कोई पेट में रोग है कष्ट होता है भोजन जब देते हैं सब्जी में उसको पहले मिर्ची दिखती है पेट तकलीफ है मिर्ची से कष्ट होता है तो सब्जी देखते ही देखता ऐसे है, मिर्ची डाला मिर्ची उसको दिखती है।, है और जो उसको तकलीफ नहीं है वो खुश होकर खा लेता है और जिसके तकलीफ है उसमें दो दृष्टि होती है नहीं पहले क्यों कष्ट होगा दो दृष्टि पहले करने से फिर निकालो धो करके ऐसे खाते हैं पानी से धो करके निकाल करके सब्जी खा ले तो इसी प्रकार जो विचार करेंगे तो सर्व विषय में दोष है विचार नहीं करते तो और दूरदृष्टि के बिना ऐसे अभिव्यक्की बड़ा मानकर आके चलता है दूर से विचार करेंगे सर्वतः दोष दृष्टि है ये दोष दृष्टि है वैराग्य का हेतु में दोष दृष्टि करने पर कामना आदि का त्याग होता है काम आदि त्याग है यह प्रसिद्ध मुख्य प्रतिपादक में प्रसिद्ध है उनका अन्वेषण करके सुखी हो जाओ त्याग करो काम काम्यम्या कामना विषय आदयो य ते काम्या ते ये दोषा अनित्यत्व ृष्टि अवलोकन मध्यम कामस्वरूप विचारादीनाम इच्छा का विषय श्रगा चंदन ये वनताम काम्य आदि सगाद आदेश काम्यादय कामया आदो ये शाम कामयादि है ना काम्या आधो ये कामयादय काम्य होते हो गए सर्गादि और आदि कौन है द्वेष्यादि न द्वेष का विषय होगा द्वेश कामना का विषय जैसे काम्य द्वेश का विषय ते काम्यादे तेम ये दोषा उनमें दोष क्या है सब विषय में अनित दोष है कोई विषय अन्य है अन्यत्व और सौ विषय में साथी से है तो दो भी सब साथ ही से है अधिक अधिक अधिक दस करोड़ जिसके पास है वो व्यक्ति यदि पचास करोड़ वाले व्यक्ति आ गया उसके सामने वो दौ, दौ, दौ, दौ, गरीब हो जाता है उसको सम्मान करता है पचास करोड़ वाला आ गया तो अपने आप ही ये गरीब हो जाता है दस करोड़ रूपया वाला उससे अधिक है अधिक अधी, अधी, वाला है तो साथ से तो तेसाम दृष्टि उसकी दृष्टि क्या है अवलोकन विचार करना बार बार आद्यम में शाम काम दृष्टि आद्या काम स्वरूप विचार आदि न काम स्वरूप का विचार करना उसे क्या हानि है क्या लाभ है कितने जन्म चले गए अनाधिकाल से आपके जन्म कितने हो बार हो गया दस बार बार जन्म हुआ या पचास बार है, सो बार कितने अनाधिकाल तो तो से हिसाब कितने करोड़ ऐसा नहीं कर सकते कितने बार हो गया क्या कौल सा भोग है जो नहीं क्या होगा करोड़ों करोड़ बार सौ प्रकार भोग बहुत किया कितने बार स्वर्ग गया होगा कितने बार राजा बन गया कितने बार धरसे बन गया कितने बार मंडेश्वर बन गया कितने बार पूज्य हो गया चमत्कार भी दिखा दिया लोगों को नरक <laughs> कितने बार नरक भी गया सब प्रकार भोग बहुत बार हो गया है सब भोग होने पर अभी कुछ है कुछ नहीं जैसे काल परसू दो दिन पहले बड़ा अच्छा भोजन आपको मिला पेट भर खा लिया फिर जितने खिलाने परे और नहीं खाया अभी भूख लगेगा आज भूख लगती है दो दिन पहले बहुत खाया था तो आज भूख लगेगी? जैसे अभी भूखे इसी प्रकार बहुत अनंत जन्म में सौ प्रकार भोग कर लिया फिर जो जन्म लेता है कुछ पता नहीं फिर मिट्टी खाने से शुरू करता है यहाँ से फिर चलना पड़ेगा फिर ऐसे ही, इसलिए विचार करे ये कितने प्रकार भोग सब प्रकार भोग कोई भोग नहीं रहा स्वर्ग भी कितने बार गया ऐसे ही सब बहुत हो जाने पर भी जैसे भोजन जितने पेट भर किया था दूसरे दिन तीसरे दिन को बड़ा भूख लगती है इसी प्रकार जितने भोग करने पर भी अभी फिर इधम में से आदम में से आध ई में से आद जो देखा ये मिल जाए वो मिल जाए बच्चा होने पर भी वो लेकर लकड़ी को लेकर भी खा लेता है जो मिला अग्नि को भी ले लगा गोबर जो अपरिष्कार उसको भी लेकर मुखे लगाता है ऐसे अभी सब मिल जाए सब मिल जाए खाने लगता है फिर सब कुछ चाहिए ये शांति नहीं होती भोग करके फिर मर जाएगा फिर जन्म होगा फिर मर जाएगा ऐसे चलता रहता है ऐसे विचार करे विचार करने पर होता है अभी इस जन्म में विचार करो जितने चावल जितने गेहूं की रोटी बनाकर खाया हिसाब करके हिसाब करो कितने होगा रखने की जगह नहीं मिलेगा जितना अभी तक तो खाया है सब चावल चीनी दूध फल जो जो खाया है घी सबको हिसाब करो घर में जगह नहीं होगा रखने के लिए इधर कितने बुरी चारो खा लिया कितने बुरी ऑटे खा लिया फिर भूख लगती है नहीं लगती है इसलिए इसे संतोष नहीं होता है शांति नहीं समाप्ति नहीं है ये चलता है चक्कर और इसमें दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि कितने कष्ट है खाली जन्म मृत्यु कह दिन से नहीं लगता है जन्म के समय में कितने कष्ट है जो माता बच्चा पैदा करती है उनको कष्ट बहुत होता है बच्चा पैदा होते समय और बच्चा का शरीर जब उसमें आता है उसको कष्ट नहीं होगा उसको कष्ट होता है बच्चा पैदा करते समय जो बच्चा है उसमें उसके ऊपर पैसा नहीं पड़ता उसका भी कष्ट नहीं होगा मरते समय इतने कष्ट होता है अभी मृत्यु के नाम से सब लोग डरते हैं छोटे बच्चे भी डरता है डरता है मृत्यु के समय हजार कितने सहस्त्र वृश्चि भि, का बिच्छू दंशन करेंगे एक बिच्छू दंशन करने पर धम धम धम चलता है चौबीस घंटा तो चलेगा यहाँ काटा है हमको अनुभव जिसको काटेगा अनुभव है और उधर चलेगा और सहस के साथ दंसन करे तो कष्ट इतने कष्ट होगा बस इसलिए मृत्यु के समय में जब प्राण निकलते समय में कोई स्वस्थ व्यक्ति रोग नहीं हो जब प्राण निकलता है हाथ पर ऐसे करता है बड़ा क्लेश निकलता है बहुत कष्ट होता है इसी कष्ट के कारण अभी मृत्यु से सब डरते बहुत कष्ट होता है ये सब कष्ट है और जरा वृद्धावस्था है रोग है रोग जब होता है तो पता चलता है बड़े स्वास्थ्य थोड़े बुखार हो गया दो दिन चार दिन गिर गया चलना फिरना उठना बंद है और दस आदि लग गया सात दिन तक तो एक साल भर खा कर मोटा तगड़ा हो एक सप्ताह स्वास्थ्य खराब हुआ पूरा एक साल का खत्म फिर जैसे बात सही हो गया फिर बड़े कट्ठे से थोड़ा एक आधी रोटी थोड़ा चावल खाओ फिर पंद्रह दिन महीने के बाद थोड़े खाने के लिए होगा ऐसे है ये स्वास्थ्य ऐसे बढ़िया शरीर और आयु कितनी निश्चित है सब को लगता है जो मरने वाला है वो भी सोचता है कम से कम दस पंद्रह साल तो रहेंगे ये युवा अवस्था में भी लगता है कि न अभी तो हम तो समय बहुत है, बहुत है, बुरा मरेंगे कितने युवा अवस्था में खत्म हो जाते हैं बचपन से चले जाते हैं कोई निश्चय नहीं है इसलिए हमेशा ही रहे कभी समाप्त तो हो जाएगा तो क्या मिला क्या लेकर जाना है ये सोचे कभी खत्म हो गया श्वास चलता है कभी बंद हो गया जो बाहर छोड़ देते है ना वो यदि नहीं आए छोड़ दिया श्वास फिर यदि नहीं आ पाए गया सब मर गया डॉक्टर देखा डॉक्टर के हार्ट फेल हो गया बस उससे मिलेगा क्या वो तो खत्म हो गया गया समाप्त है इसी प्रकार है, किसी समय समाप्त हो सकता है ठीक है ना नहीं है ये तो है विषय में दृष्टि दृष्टिकरण सब विषय अनित्य है साथ ही सहय और विषय से तृप्ति नहीं होती है और जो चाहेंगे मिलेगा भी कोई जरूर नहीं है प्रार्थ कर्मे है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलता है सब लोग चाहते है जितने चाहते सबको मिल जाता है कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ कौन ना चाहता है दस बीस करोड़ लोग का नाम सुनते सब लोग को करोड़पति दस बीस करोड़ पचास करोड़ हम कोई मिल जाए सब कथा करने वाले सब चाहते कि अद्वितीय हम बन जाए अद्वितय कथाकार कर कितने बनेगा पृथ्वी में अद्वितीय कितने होंगे अद्वितीय तो एक ही होगा <laughs> दो अद्वितिय होंगे अद्वितीय नहीं तो अद्वितिय तो सब चाहेंगे हम अद्वितीय बन जाए तो भगवान कितने को अद्वितीय बनाएंगे ऐसे कभी नहीं हो पाता है बहुत लोग चाहते जो चाहते नहीं हो पाता है सब लोग कहेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं हो पाता है इसलिए चाहने पर भी सोच संभव नहीं होता है कर्म में है तो मिलेगा तो नहीं तो नहीं मिलेगा जो प्रार्थ में है इच्छा नहीं करो तो सामने आ जाएगा प्रार्थ नहीं है महाराजते रहो आज हमको रसगुला खाने की इच्छा <laughs> <laughs> मिल जाएगा <laughs> जब इच्छा ही नहीं अपने आप लागू रुको देगा <laughs> नहीं चाहे तो नहीं ऐसा होता है ये सब विचार करके शांति संतोष चाहिए संतोष से वो किस को श्लोक याद है सर्पा पिबंध पवनम नुर्बलास्ते मालूम है सर्पा पिबंध पवनम न चुर्बलास्ते शुष्केन गजा बलिवती कंदे फलेर मुनिवरा गमय कालोष एव पुष्श सेधान सर्प पवन पिते नच च दुर्बलास्ते दुर्बल नहीं, बड़े नहीं। है बड़े बलवान है शुष्के बलिनो भवं सुखा तीन घास खाते के हाथी है कंदे ही फलैर मुनि भरा गमयती कालो कंदा वृक्ष के नीचे जड़ से खोद करके पालो ऐसे खाकर मुनि लोग का काल जातन करते हैं इसलिए क्या चाहिए संतोष पुरुष से परम निधान सबसे बड़े संपत्ति है पुरुष का क्या संतोष दरिद्रोही विशाल तृष्ण सबसे दरिद्र क्या है जिसकी तृष्णा अधिक है श्रीमान समस्त प्रश्नोत्तर में भगवान शंकराचार्य का ओबा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण जिसकी तृष्णा अधिक है दरिद्र है और श्रीमान कौन है समस्त तो संतोषे तो वही तो श्रीमान है इसलिए संतोष चाहिए अब प्रारू कर्मी की ओर करना जो है वही मिलेगा अधिक मिल जाने से कुछ नहीं खत्म होना है एक ही खत्म हो गया तो वही शरीर मिट्टी हो गया कुछ नहीं रहता है बराबर है जो जलाएंगे तो राख बन जाएगा जिसका गंगा जी तो मछली खा लेंगे टट्टी बना देंगे ये हो जाएगा एक ही कुछ नहीं रहेगा इसलिए थोड़ा संतोष चाहिए ये सो विचार करना पड़ता है अन्वेषण करके सुखी भवो विचार कैसे करना काम स्वरूप विचाराधन ते तत्ता ते शाम कामादि आदि त्याग हेतु तम काम आदि के लिए प्रमाण मु, प्रसिद्ध मुख्य शास्त्र में प्रसिद्ध है कामादि त्याग का हेतु है, है, दो है भावतु, भावतु, आहा तान दृष्टिया उनका अन्वेषण करके विचार करके सुखी हो जाओ नानन ननु नादीनाथेतुवात्ज्यमस्तु मनुराज्य तो अतथ तत्गो नपेक्षित शंकते काम आदि अर्थ का हेतु काम क्रोधादी अनर्थ का हेतु है उनका त्याग कर देना चाहिए त्याज्य तो मस्तु किन्तु मनोराज्य में तो कोई अनर्थ नहीं है अपने अपने बैठकर थोड़ा मनोराज्य कर तो अच्छा लगता है मनोराज्य से तो तु तुर्थ अतथा मतलब अनर्थ नहीं काम क्रोधादि तो अनर्थ का हेतु उसको छोड़ देना चाहिए अं मनोराज्य में तो कोई ऐसा अनर्थ नहीं है तथागो ना अपेक्षित तो मनोराज्य का त्याग करना क्या जरूरत है मनोराज्य करने से तो अच्छा है त्याग करना जरूरत नहीं यहाँ शंकाकृत करता पुषि त्यज्यता मनोराज्येतु का क्षति अशेष दोष भगवते त्यज्यता बीज्वात्तिर्भगवते रिता अशेष ऐसा काम आदि त्यज ये काम क्रोधादि अनु उसको त्याग कर देना चाहिए मनोराज्य तु का क्षति मनोराज्य में क्या हानि है तो शंका पर उत्तर देते हैं अशेष दोष दोष बीज क्षति भगवती रीता भगवान श्री कृष्ण ने नहीं क्षति कही है गीता में क्योंकि अशेष दोष बीज सब दोष का बीज है कारण उससे मनोराज्य करने पर सब दोष उपस्थित होते हैं सब दोष का बीज है मनोराज्य इसलिए क्षति भगवान ही कही हेतु त्याज्य में अशेष मनोराज्य साक्षातअर्थ हेतु तो, तो, साक्षा हे तो नहीं है जैसे काम क्रोधादी साक्षात अनाथ का हेतु मनोराज्य ईसा तो नहीं किन्तु परम्परा से परम्परा से तद हेतुत्व तो अनर्थ हेतुत्व अनर्थ का हेतु है इसलिए त्याजत्व त्याग करना ही चाहिए तो इस अभिप्राय से परिहार करता सिद्धांत अशेष दोष बीजत्वात संपूर्ण दोष का बीज है कारण है परम्परा या अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शन परम भगवत वाक्य उदाहरती परम्परा से अनर्थ हेतुत्व है हे मनोराज्य में उसको देखाने के लिए प्रदर्शन पर भगवान का वाक्य उदाहरण देते हैं ध्यायासु संगस्ते संगा सामाज क्रोधोजा संगा ध्या पुष तेसु संग उपजाते जो पुरुष विषय का ध्यान करता है चिंतन करता है विषय का चिंतन करने पर तेसु संग आसक्ति हो जाती है बार बार विषय चिंतन करने पर फिर शोभन अध्यास होगा बहुत अच्छा है हमको मिल जाए आसक्ति संग तेस उपजायते संगा संग संजायत आसक्ति होने पर फिर सन जाते काम कामना वासना इच्छा करने प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं हो तो कोई प्रतिबंधक को हुआ क्रोध होगा उसके कारण उसे कर दिया वो कर दिया कामात क्रोध हो भी जाते इच्छा हो और प्राप्त नहीं हो तो क्रोध हो जाएगा काम से क्रोध और काम क्रोध आदि तो पहले बता मालूम है यहां तक तो बता दिया चिंतन मनोराज्य करता है मन से कोई चिंतन करता है फिर आसक्ति होती है आसक्ति होने पर उसमें फिर इच्छा होती है इच्छा होने प्राप्त होने पर क्रोध सब कुछ दुख है इसी प्रकार मनोराज्य भी परंपरा से दुख का कारण हुआ विषयान संगस्ते क्रोधो विजायते। तरही परिहार पाया, का मनोराज्य से कह परिहारोपाय आह ये मनोराज्य का जो मनोराज्य परंपरा से अन हुआ इसका परिहार उपाय क्या है कैसे त्याग करना ऐसा शंका से कहते है शक्यम जेतु मनोराज्यम मनो निर्विकल समाधि सुसंपाद क्रम सोपी सविकल्प समाधि निर्विकल्प जेतुं निर्विकल्प समाधि त मनोराज्यम निर्विकल्पसमाधितः तुम जेतुं निर्विकल्प निर्विकल्पसमाधि से मनोराज्य को जीत सकते हैं तो निर्विकल्प समाधि कैसे हो सो जाएगा सोपी क्रमाद सविकल्प समाधि सुसंपाद निर्विकल्प समाधि भी क्रम से होगा सभी कल्प समाधि ना पहले धारणा ध्यान समाधि देश बंधस चित्त से धारणा किसी स्थान में मन को लगा कर रखना धारणा करने पर तत्र प्रत्येक तत्यकता ध्यान लगातार लग, चिंतन करेंगे एकता न लगातार चलेगा तो ध्यान होगा ध्यान होने पर सभी कल्प समाधि सभी कल्प समाधि के बाद निर्विकल्प समाधि है निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया तो मनोराज्य मनोदोष सब दूर हो जाएगा तो इसलिए पहले धारणा ध्यान करके सभी कल्प समाधि के द्वारा निर्विकल्प समाधि सुसंपाद संपादन किया जा सकता है और निर्विकल समाधि से मनोराज्य को जीत सकते है सक्य मिति कुछ सो मत निर्विकल समाधि कैसे सिद्ध हो सुसंप क्रमात्विकल्प सामि न सौ मत निर्विकल्प समाधि भी सविकल्प समाधि के द्वारा सुसंपादिक सुन सोर्ण पूर्णमुदर्शेन पूर्णमादा पूर्ण में पशिष्य ओम शांति शांति शांति